शिव पुराण रुद्र संहिता देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे पालन करे और वही अंत में सबका संघार भी करे यह चित्त एक समुद्र के समान है इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है इसमें सत्वगुण रूपी रत्न तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंदकानंद काशी में सुखपूर्वक निवास करें यह आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदर था व शांत था उसमें सत्व की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे श्री अंगों पर सुवर्ण किसी कांति वाले दो सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए इस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले शिव ने कहा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम नाम विख्यात हुआ इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे तुम उत्तम जप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है ऐसा कर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु भगवान को वेदों का ज्ञान प्रदान किया तदनंतर अपनी महिमा से कभी त्युत न होने वाले श्रीहरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव ही पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ महा उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण या श्रुति संबंध नाम प्रसिद्ध हुआ उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से जैसा समय सभी तत्व प्रकट हुए महामते विद्वन मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ सुनो प्रकृति से महत तत्व प्रकट हुआ और महत तत्व से तीनों गुण इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई अहंकार से पाँच तन्मात्राएँ हुई और उन तन्मात्राओं से पाँच भूत प्रकट हुए उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं इसलिए सब के सब जड़ हैं तत्वों की संख्या चौबीस है उस समय एकाकार हुए चौबीस तत्वों को ग्रहण करके देव परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए